हरिभो हरिभो हरि बोल बोल बोल हरि भोल वृंदावन हरि लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्रीमद भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज्य श्री बड़े पंडित बाबा जी महाराज की जय श्री भावना साद संग्रह ग्रंथ की जय श्री नृताय गौर हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय रहा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रम हरि गो जय जै श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय बुलृंदावन बिहारी लाली जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्य य से कमलगल्तम वाग्म ममृत जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रवर्तितो हम बदा तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य अर्पित चरी चराणयावतीक तो समर्पयत मुन्नतोज्वलसा स्वक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदरद्विकदंब संदीता सदा हृदय कंद स्फुशी नंदन जयतां सुतौ रूप मंद मतेर्गति मसर्वस्वपदा भूजौ श्रीराधामदन श्री प्राण बंधो चरण केश गम्या या साध्या प्रेम सेवा चरित ब्रृजचरितालौल्य सांता मधुना मानसी सेवां मेवा भाव्यां रागार्ध पांथ बृजमन चलते नैतिक नारायण नमस्कृत्य नरमच नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तकों जय व्हांझाकुभ्य कृपाशुभ्यव पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टुमते रघुनाथदासजीव मे कृत मंद मदया बुलशु वृंदावन बहरीलालि जय गुदे विश परमंगल श्री भावना सार श्री कृष्णदास सासता द्वारा संकलित एवं मानसी चिंता में प्रयुक्त दिव्यातिद्यक ग्रंथरत् जहाँ इन वन एक ही जगह सारी वस्तुएं एक साथ प्राप्त हो जाए ऐसा दिव्य ग्रंथ अनेक अनेक महापुरुषों के जो स्मरण वो एक जगह ही जहां प्राप्त हो जाए इनमें दो सौ अठासीवा श्लोक टू श्री प्रिया जी आप प्रात काल के समय सखियों के साथ में विशेष रूप से नंद भवन से आई हुई कौंडी जी कुलता जी उनके साथ में कुंद्रलता जी मार्ग निर्देशन करती हुई आगे आगे चल रही है एस्कोर्ट बनकर और श्री राधा राधारानी उनके साथ साथ चल रही हैं है करती हुई और श्री प्रिया जिस समय पधार रही हैं उस समय सामने नंदीश्वर का दर्शन किया मंदगाम की जो पहाड़ है उनका पर्वत का नंदीश्वर पर्वत उनका दर्शन किया नंद भवन उनकी दूर से झलक दिख रही है और उसको देख करके अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही है श्री किशोर उस समय का वर्णन कर रहे हैं माधुरी की वो छवि दर्शन कर रहे हैं दो सौ श्लोक कम्पा संपत धृतिम धृति वादी सखी कि अस्त ब्रम पाद न मम पुतचि कि महाशय जी विराजमानंद भवन के द्वार के सामने एक छोटी सी आस्थानी है अथैया हमारे अथैया तो एक आस्थानी है एक चबूतरा है उस चबूतरे के ऊपर ये चंचल श्रोमणी विराजमान है शिवप्रिया जी दर्शन करके एकदम विभल हो गई और विभल हो करके उस समय एक श्याम सुंदर का दर्शन करके शिवप्रिया जो है उनमें पुलक निवह कंप सम्पन्न रोमांच एकदम हो उत्पन्न हो आया है श्याम सुंदर का दर्शन करके पुलक माने रोमांच उनका निर्वाह माने समूह रोमांच का समूह अंग में उत्पन्न हुआ है और कंप संपत्त कंप जो है वो भी उत्पन्न हो रहे हैं माने कप कपी वो भी उत्पन्न हो रही है कंप की संपत्ति जिनके स्वयंग में प्रकट हो रही है तो पुलक उत्पन्न हो रहे हैं कंप संपत हो रही है और आश्रमु आंसू कहीं छल चल छला आए हैं आनंद के और आस की स्मृति माने कहीं आंसू वो स्मृति कहीं टपकने वाले इन सबसे युक्त होकर धारण करती हुई उस समय श्री पास में जो ललता जी हैं, उन ललता से कह रही है कुंदलता ललता ये सब सखी सासा चल रही हैं, तो ललता से कह रही हैं कि अरे सखी किम अपरम अस्ति वर्तमान अरे इसी रास्ते से क्यों चले कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या बोल क्यों यहां पर क्या बात हो गई बैठा हुआ है ना ये चंचल <laughs> ये ये चंचल बैठे हुए हैं। तो कोई दूसरे रास्ते से नहीं चले क्या अपन दूसरा रास्ता पकड़ कर चले ये चंचल बैठे हुए हैं। तो किम अपरम अस्थि वर्तमान कोई दूसरा मार्ग नहीं है मैं इस मार्ग से होकर के जाऊंगी तो कहीं कोई उत्साह नहीं मेरे ऊपर करने लगे कि लो ये राधे का भी देखो उसी उस मार्ग से जा रही है तो ये जगत तो कहीं छिद्रेशी होता है दोष देखने वाला होता है कहीं मैं इस मार्ग से जाऊंगी तो कोई ईर्षा करने वाला छिद्रंगवेशी बैरी कहीं हमारे ऊपर कहीं कोई आक्षेप लगाने लगे कुत्सा लगाने लगे इसलिए बचकर के कोई दूसरा रास्ता हो उससे निकल जाए श्याम सुंदर के आगे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि से हाँ, मेरे चरण तो इन श्याम सुंदर के आगे चलने में समर्थी नहीं हो रहे हैं मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं इनका दर्शन करके अपने आप ही मने आकर्षण ऐसा है कि सुप्रिया आगे बढ़ना नहीं चाह रही है वहां रुकना रुकना चाहती हैं, तो शाम सुंदर का दर्शन करके ये अत्यंत अत्यंत विमोहित होकर विराजमान है और यहां कुटमित भाव जो है उसको प्रकट कर रही हैं, मिलन में हृदय में आनंद परंतु तो मिलन के समय ऊपर से नेति नेति वचन कहना या निषेध की मुद्रा धारण करना उसका नाम है कुटमितिबोक कुटमित और अभिथा ये चार भाव हैं। इनमें बिब्बोक का भाव है कि कहीं प्यारे के द्वारा आदर से दी गई जो वस्तु है उसको गर्भ अभिलाषा समझ करके उसका निरादर करना हमें नीचे तुम्हारा फूल हमें नीचे तुम्हारे द्वारा दी गई माला इसको कहते हैं बिब्बो का गर्भा अनादर है इष्ट वस्तु में भी अनावश्यक मान और गर्व दिखाते हुए जहा अनादर प्रस्तुत किया जाए उसका नाम है बिब्बो मन में तो चाह रही ही परंतु तो ऊपर से प्रिया श्याम सुंदर के द्वारा की गई भेंट की गई कोई वस्तु तो उसका अनादर कर रही है ये हो गया बिबुक तो वहां है जहां छिप छिप करके प्यारे की कोई चर्चा हो रही हो कान लगाकर के सुनना उसका नाम है मोटाई तो कांत वार्ता में श्रवण की अभिलाषा प्रकट करना इसको मोटाई कहते हैं कुटमित बोसे हैं कि जहां मिल तो रही है परंतु प्रथम मिलन में या मिलन में कहीं चाहते हुए भी निषेध करते हुए दूर हटना यहां पर कोई भाव है श्याम सुंदर सामने है और कहीं कोई दूसरा मार्ग नहीं है उससे हम चले जाएं दूर हट करके चले जाएं तो ये हो गया कुटमित माने इसी से बना है अपने बोलचाल की भाषा में कुट्टी करना कट्टी करना तो कुट्टी तो ये कुट्ट, कुट्ट उसी का कहीं तद्भव रूप है तत्सम रूप है उसे कहते हैं जहां पर अपने भाव को छुपाने का प्रयास किया जाए उसका नाम है अभिधा तो अपने भाव को छुपाना ये है अभिथा मिलन में मिलने के लिए उत्सुक होते हुए भी निषेध मुद्रा धारण करना यह है कुटमित प्यारे की चर्चा को छुप छुप करके सुनना यह है मोट और प्यारे के द्वारा दी गई आदर में दी गई कोई भेंट उसको भी निरादर पूर्वक लौटा देना इसका नाम है बिबो तो यहां इन चारों भावों को धारण करके अः शुक्रिया में संभाव प्रकट होते हैं तो यहाँ पर कुटित भाव से कह रही हैं कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या क्या इनके सामने से होकर कहीं जाना पड़ेगा चल कोई दूसरे रास्ते से चलें उस समय श्री चलेंजी कह रही हैं मैं लता जी कह रही है कि अभी सखी घबराती क्यों है कोई हमसे कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि हम श्री यशोदा की आज्ञा से श्री जठला जी उनकी आज्ञा से यहां जा रही हैं हम अपने मन से थोड़ी जा रही हैं इससे हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएगा हमारे पास में बहुत बड़ी ढाल है कोई भी कुछ कहेगा तुरंत कहेंगे मैया ने भेजा है हमें इसलिए जा रही है तुम हमको रोकने वाली कौन हो? वाले कौन होते हो टोकने वाले कौन होते हो भैया की आज्ञा है यशोदा मैया की इसलिए जा रही है तो हमारे पास में तो मां की आज्ञा नहीं है एक बहुत बड़ी ढाल आ गई है शील्ड सामने आ गई है जिससे अपना बचाव आनंद से कर सकती हैं कोई दूसरा हमारे पास में हम उनकी आज्ञा से जा रही हैं कोई आ जाए बीच में तो हम क्या करेंगे ये जवाब हमारे पास में विद्यमान है तो गुरु परवश तैब दोष दूरीकरण पटु हम गुरुजनों के परवश हैं मन श्री यशोदा श्री जटिल उनकी परवश होकर के बिराजमान हैं इसलिए हमारे जितने भी यदि कोई दोष लगाएगा तो हमारे पास में जवाब है कि मां की आज्ञा से हम जा रहे हैं सास की आज्ञा से हम जा रहे हैं तो दोष को दूरीकरण करने में दोष को दूर करने में गुरुजनों के आदेश का पालन करना यह मुख्य वस्तु है उसका हम पालन कर रहे हैं यहां पर एक रहस्य और है कि श्री राधिका की, श्रीमती राधिका की की श्रीमती एक विशेषता है कि कभी श्री यशोदा की कोई आज्ञा देंगे तो राधिका कितनी भी व्यस्त हो सास की आज्ञा का यशोदा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे कभी परंतु जटिला को यह आज्ञा करेगी चलेगा जटला की आज्ञा को उल्लंघन कर देती है यशोदा की आज्ञा का कभी भी शिवाधारण उल्लंघन नहीं करती है ये रस्की, ब्रिज की अद्भुत रीति तो किम रिया बा इसलिए भयभीत होने की और लज्जा की भी कोई आवश्यकता नहीं है हम मां यशोदा की आज्ञा के कारण जा रही हैं इसलिए कोई भी हमको टोकेगा नहीं टोकता है तो हमारे पास में जवाब है सपन समय सेति माना इस प्रकार तुरंत ही श्री विशाखा के द्वारा ऐसे बोध किए जाने पर बोध दिए जाने पर श्री राधा लघु लघुगंत श्री राधिका धीरे धीरे उस समय जाना प्रारंभ किया लघु लघु गंतु धीरे धीरे श्याम सुंदर के आगे चल के अब देखिए लज्जा भी कैसी लज्जा लज्जारूपी सखी ये मिलन में कितनी अंकुल होकर के विराजमान हो रही है जल्दी से नहीं जा रही है धीरे धीरे जा रही है लज्जा के कारण तो श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया को पूरी तरह से निहाल निहारने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो ये लज्जा रूपी सखी भी यहां श्याम सुंदर के मिलन में सहायक होकर के विराजमान तो लघु लघुगन तुम ये धीरे धीरे चलने में ये माने उन्होंने प्रयास किया सात अरग्रे श्याम सुंदर के सामने धीरे धीरे जैसे तेज नहीं चला जा रहा है इससे जानबूझकर के अपनी रूप माधुरी उनका दान करती हुई शी को श्री प्रिया सामने से निकली है और प्यारे नयन भाटकर के प्रिया को जैसे देख रहे किमित किमिद मिथि लोको लोगोलित महामधुरम तय स्वम तर से निम्जन नयय इ वर्ण तुम न अपिष्टे वर्ण करें कि मिति अरे क्या हो रहा है ये कैसे आश्चर्य की बात है कभी कह रहा है कि ये कैसे आश्चर्य की बात है ये कृष्ण भावना का है चकवर्ती जी की पद्धति है कह रहे हैं किमिद मिनम आहा कैसे आश्चर्य की बात है कि परस्परों परस्पर आलोको छलित प्रिया लाल ने दोनों ने एक दूसरे को देखा उस समय इनके हृदय में महामधुरिमा की नदी प्रकट हो गई है एक दूसरे को देख करके दोनों के श्रीअंग से महामधुरिमा की नदी प्रकट हो रही है और ये जो महामधुरमा प्रियालाल का एक दूसरे को निहारना और उसमें उनके श्री अंग के ऊपर मुख्य ऊपर जो ग्लो आ रहा है जो चमक आ रही है जो अपूर्व शोभा प्रकट हो रही है उस शोभा की नदी में यह तय हो मैंने प्रिया लाल की शोभा रूपी नदी में तय मैंने प्रियालाल इन दोनों की स्वम अतुल तारासी उस दिव्य तरसी माने नदी में उस शोभा की दिव्य नदी में तामाने वे सारी उस समय मांगो डूब कैसा आश्चर्य है कि परस्पर अवलोकन करने पर जो मधुर मां की नदी एक साथ उफल पड़ी थी उसकी नदी के प्रवाह में वे सारी सखिया जो श्री राधिका के साथ में चल रही हैं वे सारी सखी अतुल रूप में निमज्जैन आज डूबती हुई चली जा रही हैं और आलय इत वर्णय कुंभ गीह अपीष्टे आगे नंद भवन आने वाला है नंद भवन आगे है परंतु तो नंद भवन का वर्णन कर सकने में भी वे समर्थ नहीं हुई तो निमज्जैन आलय इति ये आलय आ गया है भवन आ गया है नंद भवन आ गया है ऐसा भी वर्णन करने में गीह अपनी नीचते उनकी वाणी सफल नहीं हुई वाणी सरस्वती उनकी वाणी सफल नहीं हुई तो सखीगण इस महामधुरमा की तरस्ती माने नदी में निमज्जैन माने डूब गई और वे इति देख सामने भवन आ गया है ऐसा वर्णन करने में भी बेसमर्थ नहीं हुई उस भवन का वर्णन नहीं कर रही है यहाँ पर माही एक अपूर्व नदी है ये रूपक अलंकार का प्रयोग है आरोप जहां पर हो रहा है उपमान में ही उपमेय का उपमेय में ही उपमान का आरोप हो जाए वहां पर रूपक अलंकार रूप तो अलंकार का है यहां पर एक नदी आ रही है नदी में ये सखी डूब रही है अब जगत में चंद्रमा का दर्शन करके चकोर मोहित होता है और चकोर चंद्रमा पर अपनी चंद्रमा चकोर के ऊपर अपनी चांदनी की वर्षा करता है परंतु यहां उल्टी बात हो रही है कि चकोर चंद्रमा के ऊपर चांदनी फेंक रहा है चंदा चकोर की प्रीति है तो चंद्रमा अपनी चांदनी चकोर के ऊपर डाल करके उसको कृतकृत करता है परंतु यहाँ उल्टी बात हो रही है कि चकोर अपनी चांदनी चंद्रमा के ऊपर डाल रहा है श्री वृज की चंद्रमा श्री किशोरी जू उनके ऊपर आज ये श्याम सुंदर रूपी चकोर अपनी चांदनी डाल रहे हैं आय प्रिया की रूपमाधुनिक का दर्शन करके विमोहित तो अदमन चकोर चंद्र का स्थान शशि बदना पे पपु मुहुपा और यहां चकोर चंद्रमा का पान चंद्र का का पान नहीं कर रहा है बल्कि चंद्रमा चकोर की चांदनी का पान कर रहा है उल्टी बात चकोर चंदा की प्रीति जैसे पहले वर्णन कर चुके हैं कई बार कि चंद्रमा चकोर को देखता है अब चंद्रमा आगे चल रहा है पीछे आ जाएगा घूमते घूमते पंत तो चकोर को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपना आसन बदल ले गर्दन टूट रही है तो टूट जाए टेढ़ी होते होते गर्दन करके देखता रहेगा क्योंकि कहीं दर्शन करने में अपना आसन बदलने में दर्शन में व्यवधान आधे क्षण का भी एक पलक का भी व्यवधान नहीं हो जाए इसलिए दर्शन को छोड़ता नहीं है और चंद्रमा उसे अपनी चांदनी पिवाता रहता है परंतु यहां उल्टी बात हो रही है कि अगदमन मन श्री कृष्ण अघास को जिन्होंने मारा वे तो हैं चकोर और वे आज अपनी चंद्र का उनसे शशि बदनाथ बद बदनाप पपव आज श्री राधिका है चंद्रमुखी अर्थात चंद्रमा के समान वे राधिका चकोर की चांदनी का पान कर रही हैं चकोर पान नहीं कर रहा है चांदनी का पान कर रही है ये विरोध नाम करके अलंकार यहां पर प्रकट होगा ये विरोध अलंकार होगा शशि बदना पपव। पे पपव मुहु पिपाश आज चंद्र बदना में श्री राधिका अत्यंत अत्यंत पिपासु होकर के उस माधुरे का पान कर रही है और गिरधर मुद्रोपरीह प्रमुख चित्रम और एक और आश्चर्य हो रहा है कि गिरधर तो है मुद्र मुद्र माने मेघ शाम सुंदर तो है मेघ और उनके ऊपर मुदुर उपरी माने इस समय शाम सुंदर के ऊपर चातकी अपनी वर्षा कर रही है चातकी के ऊपर मेघ वर्षा करता है पपीहा आके ऊपर मेघ वर्षा करता है परंतु यहां उल्टी बात है कि पपीही पपीहा वह चंद्रमा के ऊपर वह मेघ के ऊपर पानी की वर्षा रस की वर्षा कर रहा है तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर विरोध नाम करके जो अलंकार है वो ही प्रकट हो रहा है विरोध अलंकार वहां जहां पर अद्भुत रूप में कोई वस्तु को प्रस्तुत किया जाए विरोध रूप में कोई वस्तु को प्रकट किया जाए परंतु तो उसका समाधान नहीं किया जाए वहां पर विरोध नाम करके अलंकार उत्पन्न होता है विरोधाभास में तो आवास दिखता है परंतु विरोध में प्रत्यक्ष विरोध दिखता है और उसका समाधान नहीं होता है तो आज चातकी ने अंग रसम अपने रस को गृह रूपी मेघ के ऊपर अत्यंत वर्षा की है प्रभ वर्षो वर्षा कर रही है इति ये बड़े आश्चर्य की बात है दोबारा सुन लें अगहर दमन चकोर अगर माने अघासुर का बच करने वाले श्री कृष्ण तो हैं चकोर और उन चकोर की चांदनी ने शशि बदनापी चंद्रमुखी श्री राधिका के ऊपर जब चांदनी की वर्षा की तो चंद्रमा ने चकोर की चांदनी का पान किया उनकी बात चंद्रमा की चांदनी का चकोर ने पान नहीं किया बल्कि चकोर की चांदनी का उल्टा चंद्रमा ने पान किया पे पिपासु वो चंद्रमा पे पिपासु है गिरधर मुदुर चातकी और श्री राधिका रूपी चातकी ने अपने अनरस को निरंतर निरंतर अपने रस को गिरधर रूपी मुदिर माने मेघ के ऊपर वर्षो वर्षा की यही आश्चर्य की बात है निजी निजी कला नैनान चली अथ निज निज मूढ़ अपनिग्रा समय श्री श्याम सुंदर हैं श्याम सुंदर बैठे हुए अपनी के ऊपर अपने चबूतरे के ऊपर बैठे हुए तब नीचे नीचे भी सब भी है। जितनी सखी थी, उन सबों ने अपना बाया हाथ अपने सिर के ऊपर लिया और सिर के ऊपर लेकर के अपने घूंघट को थोड़ा सा सरकाया सिर के ऊपर जो घूंघट है उस घूंघट को कहीं बाएं हाथ से थोड़ा सा नीचे खींचा पहले सिर के ऊपर हाथ रख के सरकाया और फिर घूट के छोड़ को पकड़ कर के, के उसको कहीं नैन नैन तक नाक नाक तक उसको आधा अवगुंठन में आ गया है तो निज निज मूर्धनी सब्य है अपने अपने सिर के ऊपर बाया हाथ नमन कलाकलित अवगुंठन उनको नमन माने लेकर के कला कलापूर्वक अवगुंठनता अवगुंठन माने घूंघट उनको करती हुई ताम माने वे सब सकीगा। अपनत नैनांच विलीड हो अपने नेत्रों को नीचा करके देख रही हैं बोल सा कृष्ण का दर्शन बंद हो गया होगा बोल नहीं दर्शन बंद नहीं हुआ है उस समय भले घूट लगा लिया है कृष्ण का मुख दर्शन नहीं कर रही है परंतु तो कृष्ण के चरणों का दर्शन करती हुई चलते तो कृष्ण दर्शन बंद नहीं हुआ है तो वो ही कह रहे हैं कि अपने तो चली अपन अपने झुके हुए नयनों से आलिंगन करती हुई प्रिय चरणांच सुधा प्यारे के चरणों से प्रकट होने वाली अमृत का ही नैनों से पान करती हुई ये धीरे-धीरे शाम सुंदर की अथाई के रूप माधुरी का शाम सुंदर को परिवेषण कर रही है ये सब ये छवि बड़ी सुंदर के अपने बाएं हाथ को सिर पर ले जाकर के पहले घूंघट को थोड़ा आगे सरकाया लटकाया फिर घूंघट के छोर को कहीं अंगुष्ठ उनसे पकड़ करके कुछ आकर्षण करते हुए नासका के अग्रभाग तक कहीं घूंघट को पूरा घूंघट नहीं अभी नासका के अग्रभाग तक आधा घूंघट लगाते हुए श्याम सुंदर के आगे से निकली हैं और अर्ध मुखचंद्र का श्याम सुंदर को दर्शन कराते हुए और अपने भी नयनों से श्याम सुंदर के नखचंद्र का दर्शन करते हुए ये आगे बढ़ा रही हरे रप ये स्वभावक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग है तन अब श्री उनके सामने से गोपी जब चली तो उन हरि ने भी परिवृत् जिधर जिधर गोपी जा रही हैं उधर ही इनके आंख भी जा रही है और मुख उसी क्रम में हुआ चला जा रहा प्रिया से मैं अलग नहीं हो रहे तो हरे श्री हरि भी अपने मुख को क्रमशः धीरे धीरे घुमाते हुए श्री प्रिया उनके पृष्ठभाग पीठ उससे जो अपूर्व द्युति निकल रही है तेज निकल रहा है उस प्रिया के पृष्ठ भाग पीठ से प्रकट होने वाली जो दुति उसमें अपनी आखे गड़ाए हुए हैं आज मानो आखें चिपक गई हैं प्रिया की रूप माधुरी से और प्रिया की पीठ से प्रकट होने वाली जो कांति है उसमें ही इनकी आंखें चिपकी हुई हैं ईक्षण निहित ईक्षण पंख जो तस्वी देखते देखते ही स्थित तो हो गए है जब प्रिया आगे बढ़ गई श्याम सुंदर थोड़े थोड़े से श्याम सुंदर का मुख वह कुछ उदास हो गया दर्शन का सुख जब दूर चली गई तो दर्शन का सुख कुछ कम हो गया तते तनु अते अत अतेगा ठन उन्नमी दस्य स्म वर्तन तति उस समय परम सुंदरी इन गोपिकागणों का तति मन समूह वर्तनु माने सुंदरी तीम समूह सुंदरी गोपिकागणों का समूह अतीत्यो श्री श्याम सुंदर की अथाई को पार करके आगे बढ़ गया है अतिथ्य अतरेगा उस समय कहीं दूर इन गोपियों का समूह तह माने वहां से चला गया है पुरम अब गुंथनम और, और पूर्व के पास में आकर के अब इन्होंने अपने अपने घूंघट उनको पलट दिया तो क्योंकि अब अब आगे कहीं घूंघट की कोई जरूरत नहीं है एकांत में आ गई हैं इसलिए जो घूंघट खींचे थे उन घूंघटों को सब ने पलट दिया है और पलट करके पुर के पास में पहुंच गई बर्तन गए ता, उस पुर को अतीत माने पार करके श्याम सु की जो अखाई है उसको पार करके वो वर्तन तति अपनी माने पार करके तत उस समय आगे बढ़ गई हैं पुरम पुर की ओर पहुंच गई हैं और अवगुंठन अतीत अः ईश उस अवगुंठन जो है उनको माने कहीं दूर किया इत माने किंचित मात्रा में अस्यति माने दूर किया उस गुंगट को पलट दिया है दिया भवत जात चंपक फेंदु स्तम सुखिन अकृत यदिंग त्या उदित आह साख्या उस समय श्री सखे भवत अवलोक जात हर्ष उस समय अभी सखे भवत अवलोक जात हर्ष तेरा अवलोक जात करके जिनको अपूर्व हर्ष हो गया है भवत अवलोक जात हर्षम सपद स चंपक माल्या बटुस्तम उस समय श्री चंपकमाला जो है वे चंपकमाला उस समय बटु से कह रही है उस समय श्री चंपकमाला ने बटुक से मधुमंगल से कुछ संकेत किया मधुमंगल साथ में बैठे थे उनसे कुछ संकेत किया है और उस हाँ, समय सुखिनम आकृत बात दोबारा सुने सखी भवत अबलोक जात हर्षण उस समय एक सखी श्री राधामी से कह रही है कि अरे तेने कुछ देखा कि नहीं बोल क्या कि बटुहु मध मधुमंगल में चंपक माले सपदी श्याम सुंदर के गले में इसी समय एक चंपे की माला धारण करा दी उसी समय सखी जब आगे चली गई तो मधमंगल में श्याम सुंदर के गले में उसी समय चंपा की माला धारण करा दी और इस घटना को देख करके सखी उस समय श्री श्याम किशोरी जी से कह रही है कि अरे सखी तू कुछ समझी के नहीं इसका क्या अर्थ है ये मधुमंगल ने चंपे की माला श्याम सुंदर के कंठ में क्यों धारण कराई श्री राधिका हम तो कुछ नहीं समझी मैं बताती हूं इसका भाव ये है कि मधुमंगल श्याम सुंदर से मांगो ये कह रहे हैं कि अब राधिका तुम्हारे कंठ की माल बने ये कहने का था तो मधुमंगल ने उस समय चंपे की माला तो चंपे की माला हो गई राधिका श्री राधिका के कंठ में चंपे की माला मधुमंगल ने धारण कराई इसका तात्पर्य है मित्र घबराओ मत घबराओ मत श्री राधिका जल्दी ही तुम्हारे कंठ की माला बनेगी अर्थात जब रसोई करने के बाद में श्री राधिका विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में पधारेंगी उस समय श्री तुम्हारा भी श्याम सुंदर के श्याम सुंदर का भी श्री प्रियाजू के साथ में वहां नंद भवन में भी मिलन प्राप्त होगा इसी संकेत को करने के लिए धैर्य दिलाने के लिए मधुमंगल ने, ने चंपे की माला तुमको धारण कर रही कि सुखिनम अकर्त यद इंग तज्ञा भव आज मधुमंगल ने चंपे की माला धारण करा के श्री कृष्ण को सुखी बनाया है सुखिन आकृत अरी सखी यवसी क्या तू इस संकेत को पहचान पाई कि नहीं पहचान पाई नवा उदित आहसा उस समय श्री राधिका बोली बोले मुंह अरी सखी तू तो सबको अपना जैसा समझती है अर्थात ये जो माला धारण कराई है ये तो तू श्याम सुंदर की जा तू जा श्याम सुंदर की कंठ की माला बन जा मैं कह को बनूंगी ये इसलिए अभ्यता धारण करते हुए शिवप्रिया कह रही हैं कि अरे चंपकलता तू जा तू श्याम सुंदर की माला बन बन जा अपने सभी की तू सबको समझती है ऐसा कहकर के शिवप्रिया अपने भाव को छपा रही तो बड़ा सुंदर ये दृश्य हो गया माने श्याम सुंदर प्रिया की ओर देख रहे हैं और प्रिया से ध्यान हटाने के लिए मधुमंगल ने उस समय एक चम्पे की माला लेकर के कृष्ण के कंठ में धारण करा दी मानो मधुमंगल ये कह रहे हैं कि श्री राधिका के साथ में से सके तुम्हारा मिलन होगा इस बात को इस घटना को देख करके श्री चंपक लता जी राधा की हंसी करती हुई बोली कि अरी सखी देख मधुमंगल ने माला धारण कराई इसके रहस्य को तू समझी के नहीं श्री राधिका जैसे सब समझ गई हैं और उत्तर देती हुई उस समय कह रही हैं आगे तो मे खलु यथा तथान वासी ही बोले अरी सखी जैसी तू है ना वैसा ही अनुमान करती है तू ही श्याम सुंदर की माला बनना चाहती है कंठमाल बनना चाहती है इसलिए तू यह अंगी माने अनुमान कर रही है अर्थात तू ही श्याम सुंदर की कंठ की माला बन गया निज सदशी यत से तू अपने जैसी दूसरों को भी बनाना चाहती है तू शाम सुंदर के कंठ की माला बनने के लिए बड़ी उत्सुक है तू अपने जैसी ही दूसरों को भी बनाना चाहती है ऐसी श्री राधा ने ठीक उत्तर बड़ा मीठा उत्तर सखी को दिया कि तू जैसी है वैसा ही अनुमान करती है और अपने शरीर की ही दूसरों को बनाना चाहती है ऐसा कहकर के श्री राधे का उनके दर्मन किंचित विकसित स्मित उनका जो मुस्कान थी वो मुस्कान कुछ उपहास में बदल गई स्मित हास और आ, आ, उपहास कलहास फिर उपहास और फिर हास स्मित माने केवल जहां दांत नहीं दिखे और ओठ उनका आकार मुंह फाड़ उनका आकार बढ़ जाए उसका नाम है स्मृति परंतु दंतावली नहीं दिखे जहां दंतावली के का एक झलक केवल दिख जाए उसका नाम है मृदहास जब दंतावली के साथ साथ कहीं कल कल की छोटी सी आवाज भी आ जाए उसका नाम है कलहास और जब पूरे दांत दिख जाए और स्पष्ट रूप से स्वर दिख जाए उसका नाम है हास और जहां खिल खिलाकर के अः प्रकट हो जोर से हंसी प्रकट हो स्वर प्रकट हो उसका नाम है परहास अट्टहास और तिहास का मतलब है कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए आंखों से आंसू आ जाए तिरछू मिर्चू हो जाए उसका नाम है तो ये हास की कई भेद में रूप समझन किए पहला भेद है स्मिथ दूसरा है मृदुहास फिर है कलहास फिर है हास फिर है, हास। फिर है, हास। फिर है, हास। फिर है अट्टहास और फिर अतिहास तो तीन भेद जो हैं वो मधुर हैं और तीन भेद उनको निंदित कहा गया ये हास अट्टहास और अतिहास इनको तो निंदित माना गया ये अशिष्टता कहीं प्रकट करते हैं और उसमें एक जो शिष्ट व्यवहार है वो शिष्ट व्यवहार कहीं अलग हट जाता है तो वो हास अतहास और अतिहास ये तीन को तो निर्मित करके निरूपण किए गए और पहले के जो तीन हैं स्मित मृदुहास और कलहास इनको परम सुंदर माना गया ये प्रशंसनी करके मान तो आश्री प्रिया जो है इत विकसित स्मिता इनमें कहीं स्मित प्रकट हुआ है माने केवल ठों की मुक्की सिकणी जो है सिकी ओठों का छोर वो जहां कहीं विकास को प्राप्त करके विराजमान हो उसका नाम है स्मित वो स्मित यहां दर स्मित प्रकट हो रहा है दर विकसत स्मित भ्रमदू शिवप्रिया उनकी भूए नाच रही हैं और उस समय तवरितम तवरितम आप महापुरांत उस समय श्री राधिका कहीं प्रणय को ऊपर झटकी दिखाती हुई झड़कती हुई सखी को रहने, रहने दे ऐसा कहकर के तू जैसी है अपने मन की बात को दूसरे के ऊपर क्यों आरोपित कर रही है ऐसा कह करके कुछ प्रणय कोप दिखाती हुई उस समय श्री राधिका अब आप महापुरातर सा श्री नंद भवन के सिंहपौर के ऊपर पहुंच गई नंद भवन के द्वार पर पहुंच गई है अब नंद भवन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं नंद भवन कैसे है कि स्फटिक घटित कुंड जहां पर स्फटिक मणि से बनी हुई में कुमान बड़े हॉल है स्फटिक मणि के बने हुए बड़े प्रकोष्ठ हैं तो स्फटिक घटित माने जिनका प्रकाश चारों ओर बड़ा सुंदर कलात्मक और हृदय को आकर्षित करने वाला प्रकाश जहां से प्रकट हो रहा है जिनकी भावा आभा सुंदर प्रकट हो रही है माने प्रशंसनीय है भारु माने दीवालों का प्रकाश उज्जवल पटलम जिनकी छतें बड़ी उज्जवल हैं। उज्जवल पटलम छत बड़ी उज्जवल होकर के विराजमान है बेसफेद है सुंदर स्पटिकमणि की दीवाल और उनके छत बड़ी उज्जवल होकर के विराजमान है पव कील कम कपाटम और वहां पर हीरा की कील वाले सुंदर कवाट विराजमान हैं उनके द्वार उन भवनों के कमरों की जो द्वार हैं हॉल के द्वार वो पव कील कम पवि मने वज्र हीरा उनकी जिसमें कील लगी हुई है माने हीरा जड़े हुए और माने में ललना प्रदीप और उनमें मणि से बनी हुई बड़ी सुंदर मूर्ति हैं जिन ललनाओं की मूर्ति हैं और उन ललनाओं की मूर्ति ने अपने हाथ में दीपक ले रखे हैं और उन दीपकों में से प्रकाश निकलना है तो सुंदर कलाकृति वहां पर ललनाओं की विराजमान हैं दीप वाहिकाओं की मूर्ति बनी हुई है और उन दीप बाहिकाओं की मूर्ति में सुंदर प्रकाश हो रहा है तो में मणिमय ललनाधित प्रदीप वृतती माने समूह दीपों की पंक्ति वहां सुशोभित हो रही है और नग राज और राजहां पर नग से बने हुए रत्नों से बने हुए द्विजराज माने वृक्ष और वृक्ष और माने पक्षी ये पक्षीरा पन्नों के बने हुए पक्षी पर दरवाज़ों के ऊपर हीरा पन्नों के बने हुए पक्षी।, पक्षी और वृक्ष वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं तो जहां दरवाजों के ऊपर बड़ा सुंदर कलात्मक अंकन हीराओं के द्वारा बड़ा सुंदर जड़ाव वृक्षों का कृत्रिम वृक्षों का सजावट का कार्बनिंग जो है वो उसका मन वृक्षों के ऊपर जो खुदाई है वो खुदाई का बड़ा सुंदर कार्य जहां पर हो रहा है और द्विज राज, राज, राज द्वाह ऐसे द्विज राज माने पक्षी और नग माने वृक्ष इनसे राजत तो द्वाह माने द्वार उन कमराओं के शोभा को प्राप्त हो है। रहे हैं उन हॉल के जो द्वार है वे परम सुंदर है कलात्मक दुम दीप्त रत्न कुंभा ऊपर बहुत सुंदर बहराब है ऊंचा बीच में और जो गुंबज है वो गुंबज बड़ा सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहा है कमल के आकार का सुंदर गुंबज शोभा को प्राप्त हो रहा है दुमणि किरण उसके ऊपर सुंदर सोने के कलसा है उनके ऊपर सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो वो कलसा सोने के अत्यंत अत्यंत कलश वे चमकते तो द्व्युमणि माने सूर्य दिन की मणि दिन की मणि कौन है सूर्य तो द्व्युमणि माने सूर्य उनकी किरण से दीप्त माने चमक रहे हैं रत्न कुंभ रत्नों के कलश और उन कलशों के पास में ही ध्वज सुंदर ध्वजाए लगी हुई है कलशों के ऊपर नटत केत केकी नाचते हुए केकी माने मयूर शोभा को प्राप्त हो रहे नाचते हुए मयूर हैं वृतांग पौर और उस समय ऐसे सुंदर जो पौर माने मेहराब शोभा को प्राप्त हो रहे हैं तो भारतीय जो मेहराब हैं वे सर्वदा कमल के आकार के मेहराब भारतीय वास्तुकला में प्राप्त होते हैं जो वास्तुकला है उसमें सीधे मेहराब जो हैं वे प्राप्त होते सीधे परंतु भारतीय जो मेहराब हैं वे गोलदार अः मेहराब है और उनके छोर पर सुंदर सुंदर कमल उनको भी अंकित किए जाते हैं तो वे अर्ध चंद्रकार कई चंद्राकार चंद्रों को मिलाकर के लहरियादार जो मेहराब है ये भारतीय वास्तुकला में है विशेष रूप से जो ईरानी वास्तुकला है उसमें सीधा मेहराब गुंबज परंतु तो भारतीय जो वास्तुकला है उसमें कमल के आकार के गुंबज शोभा को प्राप्त होते हैं और उनमें कमल की आकार ऊपर का जो का आकार है वो भी कमल के आकार का होता है सीधा नहीं होता या वह कहीं आकार होकर के कहीं विराजमान है नुकीला होकर के विराजमान है तो भारतीय गुंबजों में और ईरानी गुंबजों में भी कहीं अंतर है जो दरवाजे हैं वे दरवाजे भी ईरानी कला में कहीं सीधे होते हैं जबकि भारतीय कला में जो दरवाजे हैं वे कहीं गोलेदार धीरे धीरे वो होते हैं वे कमल के आकार के द्वार सुशोभित होते हैं यहां पर वही वो कर रहे हैं कि नटक के माने बीच में नाश्ता हुआ मयूर है और वृतांत्र पौर टाक्तम और उनमें मेहरा अपू रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है। सुरवरपुर नंदी ये नंद भवन ऐसा सुंदर है जो कि स्वर्ग के शोभा की भी निंदा करता है तो सुरवरपुर माने स्वर्ग उनकी भी निंदी निंदा करने वाला है यत्व शमदाह शम माने कल्याण जहां प्रवेश करने के साथ ही साथ मन में यह लगे आहा क्या दिव्य है एक दिव्य जो झंकार वो जहां पर आए एक वाइब्रेशन जो दिव्य है वह वहां प्राप्त हो एक अपूर्व कंपन जहां पर प्राप्त हो प्रवेश करने के साथ ही साथ दिव्यता का जहां अनुभव हो बिल सत्य मंदिर वृंदम ऐसे सुंदर मंदिर वृंद सुशोभित हो रहे हैं इंदिराध्यम इंदिरा माने लक्ष्मी से ही युक्त जहां पर वैभव बिखरा हुआ पड़ा है और भवन अत्यंत वैभव से युक्त होकर के दिख रहे मसार प्राचीरम मर कत हेम पटलम इसकी प्राचीन माने बाहर की जो दीवाल है वो मसार माने नील नीलन की बनी हुई है नीलमणि की नीले पत्थर की जहां के मसार चहार दीवारी बाउंड्री वो नीलम की बनी हुई है मसार मरकत ग्रहम हेम और सोने के जलाव से युक्त मरकत ग्रहम मरकत माने पन्ना उनके घर पन्ना जहां पर जड़े हुए हैं ऐसे सुंदर पन्ना की जिसमें सुंदर हरे आ, रत्न उनसे पर सजावट हो रही है प्रवाल प्रवाला के लाल रंग के जहां पर खंबे हैं प्रवाल प्रवालातंभ अलिस्फटिक वृंद बैदुर बर्णी और बैदुर मणि और स्फटिक मणि उनसे युक्त होकर के जहां पर बड भी सुंदर छज्जे निकले हुए है। जो हैं जो छज्जे हैं वे बैदुर मणि के निकले हुए और स्फटिक के उनमें खंभे और उसके ऊपर जो छज्जे हैं वे छज्जे बैदुर के लाल मणि के निकले हुए हैं महानील अत्यंत श्रेष्ठ चमचमाती हुई जो इंद्र नील मणि है नीलम उससे बने हुए जहां अटारी है और बिमल कुरविंदो पल हो और जिसमें बिमल कुरविंद नामक जो रत्न है उसकी चमक चारों ओर प्रकट हो रही है कुरविंद की चमक चारों ओर प्रकट हो रही है प्रतिहारम ऐसे ड्योढ़ी जहां सुशोभित हैं उन भवनों के आगे की जो ड्योढ़ी हैं जहां पर बैठकर करके नगाड़ी बजाई जाए वो ड्योढ़ी वो ड्योढ़ी अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है प्रतिहारम नाना कृत विमान विमाना बलिपुरम ऐसे अनेक आकृति उन अनेक आकृति से जहां पर सुंदर विमान के जैसी शोभा को प्रकट करने वाले सुंदर भवन विराजमान भवनों की शैली में एक शैली है वो है विमान शैली प्राय विमान शैली के जो भवन हैं वो आज भी देखने को मिलते हैं उड़ीसा में भुवनेश्वर इत्यादि के जो मंदिर हैं उनकी जो शैली है वो विमान शैली तो कुछ हैं भवन शैली और कुछ हैं विमान शैली विमान शैली ऐसी जैसे कोई उड़ने वाला उड़न खटोला हो इस प्रकार के आकार का चारों ओर जिसमें कुछ बाहर प्रोजेक्शन निकले हुए हों और उनमें सुंदर खिड़की और बाहर निकले हुए कोई जहां अतारी दिख रही हो ऐसे ढंग के जो विमान हैं उन विमानों को ऐसे ढंग के जो भवन हैं उस भवन शैली को विमान शैली कहा जाता है और इन भवनों में प्रायः कहीं उभार लाइनदार जो आड़ी जो रेखाएं हैं वो आड़ी रेखाओं के विमान उनको कहीं प्रस्तुत किया जाता है और उसी की कहीं एक झलक ये उड़ीसा के जो विशेष मंदिर हैं भुवनेश्वर इत्यादि के वो सारे मंदिरों में वहां पर उसी विमान शैली के जो मंदिर हैं वो प्राप्त होते हैं जहां सीधे सीधे हैं वो तो भवन है जगन्नाथ जी का मंदिर भी कुछ कुछ विमान शैली में रचा हुआ मंदिर है। तो जिसमें चारों प्रोजेक्शन निकले हों तो वो विमान शैली के तो ऐसे जो अपूर्व विमान शैली जो है उनके वे सुंदर नाना कृतिक जित विमाना विमाना बलिपुर विमान की अबली उनको भी जीत लेने वाला तो नागर शैली अलग है विमान शैली अलग है उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, वे प्रायः नागर शैली में और उड़ीसा के जो मंदिर हैं वे प्रायः विमान शैली के मंदिर हैं और जो श्रीलंगम इत्यादि जो हैं, वे कहीं दक्षिण शैली के गोपुर शैली के वे मंदिर हैं, वे गोपुर शैली उनमें गोपुर बीच में स्थापित किए गए और उनकी शैली के मंदिर है तो ये कहीं अः शैलियों की भे, भेद इनमें बीच में बड़ा गुंबज हो और सीधे आर्क हो वो कहीं ईरानी शैली के है भारतीय शैली जो है नागर शैली उसमें जो दरवाजे होंगे वो लहरिया दुंदर अः कमल आकार के जो द्वार हैं वो कहीं बिरा मान इनमें जो माथुर शैली है मथुरा की शैली वह बड़ी प्रसिद्ध रही और मथुरा शैली को विशेष रूप से कहीं भारत की शैली का प्रतीक माना गया माथुर शैली कहने का मतलब विदेशों में माथुर शैली कहने का मतलब भारत की शैली कहने पर वो माथुर शैली को भारत के प्रतीक के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया गया और ये मथुरा के भवन की भवनों के पुराने जो मंदिर हैं उनकी जो शैली है वो विशेष रूप से वह माथुर शैली वह बड़ी प्रसिद्ध है तो उड़ीसा के भवन वे विमान शैली के पंजाब के जितने भी भवन हैं, वे कहीं पांचाल शैली के भवन कहलाए और इनमें माथुर शैली सब शैलियों का अपूर्व से आ, मिलन रहा इसे मथुरा द्वारका की जो शैली है वो मथुरा द्वारका की शैली एक मानी गई वो शैली माथुर शैली कहीं पूरे भारत की वास्तुकला का कहीं प्रतीक रहा ऐसा आधुनिक जो आर्कियोलॉजी है वो कहीं इस बात को विशेष रूप से चार शैलियां पांचाल शैली माथुर शैली विमान शैली और दक्षिण की जो शैली है Uh, मंदिर शैली वो कहीं चार शैलियां भारत में विशेष रूप से विमान में विराजमान तो अलंकरण जिसमें बाहरी दीवारों पर विशेष रूप से अलंकरण हो प्रोजेक्शन हो वो विमान शैली के भवन रहे जो चारों ओर से गोल आकार में एक से प्राय दिखे आठ पहलू या छह छह पहलू इन आकारों में जो विराजमान हो वो विमान शैली के तो ऐसे ब्रह्मांड भी वहां पर शुशु भी हो रहे कुंड मणि प्रवेक रचते शिल्प क्रिया कल्पत माने छोटे छोटे से जो कोठरी हैं, उन कोठरियों में मणि प्रवेक रचते मणि से रचे हुए शिल्प क्रिया कल्प कल्पत जिनमें सुंदर शिल्प क्रिया की गई है प्रत्या सुकई और उनमें शिल्प क्रिया से अनेक तोतों को शुकों को अंकित किया गया तोता तो पक्षी उनको वहां कहीं स्कल्पर में कहीं खोद करके दिखाया गया है उन सुकई सम्म ग्रह सुखे स्वादादितम थे मसू उन तोतों के साथ में घर में भी में तोता है तो पता नहीं लगता है कौन सा तोता तो का है और कौन सा तोता लाइव है जीवित है ये पता नहीं लगता है तो ऐसी स्थिति में कभी कभी कोई नया आदमी आए या वहां की जो दासी हैं, वे भी भ्रम में पड़ जाए और वे जो पत्थर में खुदे हुए तोता है उनको हाथ में अनार रख कर के उनको खिलाने लगती हैं और जो पिजड़े में बैठा हुआ तोता है वो जैसे वो बोलने लगता है कि राधे राधे राधे राधे, राधे, राधे वो कुछ ना कुछ बोलने लगता है तो वो कहता है मुझे खिलाओ ये तो पत्थर का तोता है तो वहां पर अंतर नहीं पता लगता है कि कौन सा सत्य है और कौन सा झूठा है तो ग्रह सुखे स्वाब घर में भी जो सुख है वे सुख भी पास में बैठे हैं सब प्राण अब ये घर के जो तोता है, ये तो सब है सब प्राण है वो चित्र भी इतने सजीव हैं, जो मूर्ति के तोता है वे भी इतने सजीव सजीव हैं कि कि इमे है किम अथवा ये सच्चे हैं कि ये सच्चे हैं किम है, कि अमी अथवा ये सच्चे हैं या ये सच्चा है इस भ्रम को प्राप्त करके उन मिलती और उस समय संशय उत्पन्न हो जाता है और दातुम दाड़े में बीज कानी उस समय पहचान करने के लिए जब दासियां हाथ में अनार के दाने लेकर के दिखाती हैं तो जो जीवित होता है वो तो अनार के दानों को चो चो लेता है जो में खुदा हुआ जो तोता है मिट्टी का वो पत्थर का बना हुआ वो नहीं तोता है तो इस तरह से परीक्षा करने के लिए उनको हाथ में अनार लेकर के कहीं दिखाना पड़ता है तब वे ये निर्णय कर पाती हैं कि तो कौन सा सच्चा है और तो कौन सा झूठा है इस प्रकार अभिव्यक्ति ही कला है किसी वस्तु का योग की त्यों अभिव्यंजन कर देना उसी का नाम कला है एक्सप्रेशन आर्ट ये कला की एक सामान्य परिभाषा दी गई कि अभिव्यक्ति ही कला है अभिव्यक्ति सर्वदा सर्वदा आंतरिक होती है एक कलाकार किसी वस्तु का जब दर्शन करता है उसके हृदय में कोई भाव आता है तो वह सबसे पहले अंत साक्षात्कार करता है अंत करने के बाद में वह कल्पना के साथ में उसको जोड़ता है और फिर कल्पना के साथ में जोड़ करके जिस रूप का वह अपने हृदय में रचना करता है उसको वह कहीं अपनी कलाकृति के रूप में उभारने का प्रयास करता है तो भीतर जो रूप बना है उसकी कल्पना में वो रूप ही बहुत सुंदर होता है उसकी एक छवि ही कहीं वह अपनी कलाकृति में बाहर अभिव्यक्त कर पाता तो भाव का अभिव्यंजन उसका नाम है कला कला सर्वदा आंतरिक वस्तु है कला अलग चीज है और कलाकृति अलग चीज है कला और कलाकृति इनको हम एक कह देते हैं परंतु तो एक वस्तु नहीं है कला अलग वस्तु है कलाकृति अलग वस्तु है कला कलाकार के हृदय में होने वाले साक्षात्कार का नाम है उसकी अभिव्यक्ति कलाकृति के माध्यम से बहुत थोरे से रूप में सामने होती है वो कलाकृति पांच प्रकार से ललित कला के रूप में वो कलाकार प्रकट करता है कभी वास्तुकला के रूप में उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है मूर्ति कला मूर्तिकला के रूप में मूर्त से भी ज्यादा सूक्ष्म और वस्तु को प्रकट करने की सामर्थ्य है वह है चित्रकला में जहां किसी का के हल्के से स्पर्श के द्वारा ही पूरे भाव को अधिक सूक्ष्मता के द्वारा प्रकट किया जा सकता है तो चित्रकला उससे भी अधिक सूक्ष्म होकर के विराजमान चित्रकला से भी बढ़कर के फिर संगीत कला है जहां कंठ के एक लहर के माध्यम से हृदय की पीड़ा हृदय की वेदना उत्कंठा इनको कहीं एक अलाप के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया जाए और उस संगीत कला से भी ज्यादा श्रेष्ठ है वो है काव्य कला काव्य कला तो सर्वोत्तम होकर के जहां अपने भावों का पूरी तरह से प्रकाशन कर किया जा सकता है तो इस प्रकार पांच ललित कलाएं हैं जो पांच लड़ित कलाए कला, कला के माध्यम से बड़े आधे अधूरे रूप में एक आभास के रूप में प्रकट होती हैं वास्तुकला मूर्ति कला चित्रकला संगीत कला और काव्य कला इनमें एक एक से अधिक अधिक अभिव्यक्ति की क्षमता दूसरी जगह विराजमान है तो यहां पर वो ही अपूर्व वास्तुकला की विशेषता दिखा रहे हैं कि यहाँ मूर्तिकला मूर्तिकला की विशेषता दिखा रहे हैं कि मूर्ति कला ऐसी सुंदर है कि तोता बैठे हुए हैं सच्चे तोता और मूर्ति के तोताओं में भी अंतर करने के लिए जहा हाथ में अनार के दाने लेकर के परीक्षा की जाए कि कौन जीवित है और कौन सप्राण है और कौन निष्प्राण है यह कहीं कल्पना की जाए तो सप्राण किमी इमे ये सप्राण है इमे किम अथवा अथवा ये बिना प्राण वाले उन्मीलती संशया या संशय उत्पन्न होने पर कि जीवित है कि चुना है मुग्धांगना जहां मुग्ध अब श्रीनंद भवन का नक्शा बताते बिल्कुल वास्तु के अनुरूप वास्तुशास्त्र के अनुरूप जो भवन होना चाहिए जिससे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो तो रचना के अनुसार ही यहां पर स्वाभाविक रूप से ही श्री शक्ति ने वो भवन बनाए हैं सारे कलाओं से युक्त और वास्तु सिद्धांत उनका पालन करते हुए वास्तु को के आदर्श रूप में ये विराजमान प्रकोष्ठे चतुरा ले जो मुख्य प्रकोष्ठ है वह बीच का सेंट्रल हॉल वो चतुरा चतुरालय से वह चौकोर होकर के सुंदर विराजमान है लंब चतुष्क होकर के या वर्गाकार होकर के वह विराजमान है यदि टीढ़ा होगा तो जो एनर्जी है वो कहीं नेगेटिव आने लगे तो चतुराले जो चौकोर सुंदर भूमि जहां की विराजमान है बीच से ऊंची है और भूमि भी आसपास कछुए के आकार की ढालदार हो करके विराजमान है बीच की भूमि है परीक्षा हो गई भाडार गेहम वर्ण दिशा दिशाम। पश्चिम दिशा में जहां भंडार है पश्चिम दिशा में भंडार है पीछे की तरफ कृष्ण से बाशाह शुभ दक्षिणस्तः कृष्ण का जो निवास है वह नैत्य कोण में दक्षिण दिशा में नैरत्य कोण में श्री कृष्ण के निवास है ग्रह स्वामी जो है उसका निवास नैत्यकोण में होना चाहिए तो श्री कृष्ण वासा शुभ दक्षिण स्थान दक्षिण की ओर श्री कृष्ण का निवास है श्री राम धामोत्तर दिशु देती और श्री बलदाव जी उनका जो महन है वो वहां पर उत्तर की दिशा में श्री बलराब जी के भवन है प्राच्य ग्रहण तारे व तत्वों पूर्व की ओर श्री नंदबावा उनका घर है राजा उनका जो घर है वो पूर्व की ओर है अच्छा प्रवेश करते ही पहले नंदबाबा का घर कहीं ना कहीं सामने दिखेगा तो पूर्व की दिशा में श्री नंद बाबा का घर है प्राच्यान दिशी तांद्रिश में वो प्राच्यमत प्रकोष्ठ प्रकोष्ठे और प्राची दिशा में माने पूर्व दिशा में वहां अंतरता प्रकोष्ठ उसके भीतर कई प्रकोष्ठ विराजमान हैं और उन प्रकोष्ठों में श्री बाबा का जो घर है, है उसमें कई कमरे विराजमान है और इसी क्रम से वहां पर विराजमान है कि आग्नेय कोण में कोण में माने दक्षिण पश्चिम उनमें कहीं आ, रसोई घर है तो ऐसे जहां पर विराजमान स्वपुत्र भद्रा निर्ज्येष्ट देव नारायणम सेवते स्मेव और अपने पुत्र के कल्याण के लिए जो ईशान दिशा है पूर्व दिशा में बीच में नंदबाव के घर और ईशान दिशा में श्री नारायण का मंदिर है नारायण का मंदिर जो है वो ईशान देव मंदिर वो ईशान दिशा में पूर्व की ओर ईशान दिशा में देव मंदिर विराजमान है तो स्वपुत्र भद्राए निज इष्ट देवम अपने पुत्र का कल्याण करने के लिए नारायणम सेवते उस पूर्व दिशा के ही मैं जो नंद बाबा का भवन है उस नंद के भवन के ही ईशान कोण में वहां पर श्री नारायण का मंदिर शोभा को प्राप्त हो रहा है नारायण उसकी सेवा कर रहे कोशालय से दक्षिणाशी श्री नंद बाबा का जो भवन है उसके दक्षिण दिशा में नैत्य में कोषालय है भारी जो चीजें हैं वो नैत्य दिशा में रखी गई और कृष्ण से धाम न शुभ पश्चिम थी और उसी नंद भवन के एक भाग में श्री कृष्ण का धाम भी पीछे की ओर श्री कृष्ण का धाम विराजमान है या पाकशाला द्वय मध्य माने नैत्यकोण में श्री कृष्ण का धाम बेराइमान या पाकशाला द्वय मध्य विश्राम धाम अब रसोई और श्री कृष्ण इनके बीच में एक कोठा है अग्निकोण में रसोई है और नैत्यकोण में श्री कृष्ण का भवन है इनके बीच में एक ठीक दक्षिण में बीच में श्री राधा रानी का भी एक कमरा है नंद भवन में श्री राधा रानी का भी एक कमरा है तो मध्य जो है उनके बीच में ही विश्राम धामा विश्राम करने का एक विश्राम जहां पर श्री राधा रानी कर सके रसोई से आकर के कभी भी लेट जाओ ऐसे थक जाओ तो विश्राम कर लो लेट जाओ तो वहां पर विश्राम धाम है और राधिकाया ये राधिका का है कृष्णो से धामान्वित दक्षिणांश श्री कृष्ण के भवन से दाहिनी ओर पाकशालास्य पे विराजमाना पाकशाला जो है रसोई वो अग्निकोण में विराजमान है अग्निकोण में रसोई है आराम आस्ते सरसी से यत्रो वहां पर सुंदर उसके पीछे सुंदर आराम माने एक फलों का बगीचा है रसोई जो है वो रसोई के और श्री राधिका के का जो कोने में हो गई रसोई और उसके पीछे हो गया श्री कृष्ण का इनके बीच में हो गया राधिका का कमरा राधिका के कमरा के आगे एक बड़ा सुंदर एक गार्डन बगीचा है आराम आराम माने फलों का बगीचा वो फलों का बगीचा है आराम आस्ते सरसी वहां पर एक सरोवर भी है सरसी भी है अहो बहुगे बेदी अत्यंत अत्यंत मनोरम करके वहां विराजमान है। ऐसे श्री नंद भवन की अपूर्व शोभा श्री राधारानी ने नंद भवन में प्रवेश किया नंद भवन की ये सुंदर संदरचना बड़ी पावन और शास्त्रीय जो संरचना है वो शास्त्रीय संरचना का श्री आनंद चंपू में उसका सुंदर वर्णन किया गया ये जो वर्णन है ये ब्रजो रतन, ब्रजो का आनंद और कृष्ण आनंद और श्री कृष्ण भावना वर्ण इनमें ये वर्णन किया और उसका ध्यान करते हैं। ऐसी श्री राधा ने वहां नंद भवन में मुख्य जो सेंट्रल हॉल है उसमें पहुंची हैं मुख्य केंद्रीय जो भवन है वहां पर श्री राधा रानी पहुंचे और श्री यशोदा जी ने जैसे ही श्री राधा रानी आई अथ समुपे सखीम हरि जननी निजेश भाषयती श्री यशोदा एकदम हर से उठी राधा राधा ऐसा कह करके बेटी बेटी ऐसा कह बधू बधू कह के श्री राधा रानी श्री राधिका को बधू कहकर संबोधित करती और उनकी देखा देखी बधु नाम श्री राधा रानी का हो गया अन्य जितनी भी गोपी है बेबी बहु मांगे राधारानी बधु तो बधू ये राधा रानी का ही नाम हो गया है ऐसे श्री यशोदा बधु बधू करके स्वागत कर रही है बोलो लाली लाली की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय लिता गौ